स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो राय नगेंद्र प्रसाद मैं बिहार के छपरा जिले का हूँ और मेरा कार्य क्षेत्र और धर्म क्षेत्र भी इलाहाबाद है मेरे जीवन का अधिकांश समय अर्धशताब्दी से अधिक इलाहाबाद में बीता है आज भी यहीं हूँ और जब तक कर्म करने की क्षमता रहेगी तब तक यही रहना चाहता हूँ मेरी इच्छा नहीं यह मेरे गुरुदेव के आदेश का पालन है जिन्होंने मेरे जीवन में धर्म और कर्म का योग कर दिया था श्री रामकृष्ण देव के एक अंतरंग पार्षद स्वामी विज्ञानंद जी महाराज मेरे गुरु हैं सन 1924 में इलाहाबाद के मुठ्ठीगंज आश्रम द्वारा प्रचालित होम्योपैथिक चिकित्सालय के माध्यम से मैं सर्वप्रथम महाराज जी के संपर्क में आया उस समय मैं तेईस वर्ष का था इस चिकित्सालय को चलाने की जिम्मेदारी ब्रह्मचारी पंचानन पर थी जैसे महाराज जी देवता कहते थे एक घटना को निमित्त बनाकर पंचानन महाराज ने जय चिकित्सालय को चलाने में मेरी सहायता और सहयोग मांगा उस समय वहां कार्यकर्ताओं की बहुत कमी थी मुझे होम्योपैथी का थोड़ा बहुत ज्ञान था मैं शहर से इस जनहित कार्य के साथ जुड़ गया मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी करता था समयानुसार पंचानंद महाराज की सहायता करता था जो मैं पूज्य विज्ञानानंद जी से परिचित हुआ पर शुरू के लगभग एक वर्ष उन्हें थोड़ा बहुत देखा मात्र था उनके साथ घनिष्ठ संबंध सन 1925 की एक अद्भुत घटना के माध्यम से हुआ इसी समय नेपाल से एक अवसर प्राप्त सिविल सर्जन कुमद बाबू इलाहाबाद आए थे वे दातव्य चिकित्सालय को चलाने की जिम्मेदारी लेना चाहते थे होम्योपैथी जानते थे महाराज जी ने अनुमति दे दी कुछ दिन बाद उनकी और पंचानन महाराज की अनबन हो गए होने लगी कुमत बाबू और असहिष्णु प्रकृति के थे और बीच बीच में महाराज जी से पंचानन महाराज की शिकायत करते थे ये सब अभियोग सुनकर एक दिन महाराज जी ने पंचानन महाराज को कुछ कहा था उसके बाद ही पंचानन महाराज सुबह डिस्पेंसरी से चले गए और आश्रम में नहीं लौटे दोपहर को आहार के समय उन्हें न पाकर महाराज जी ने सेवक बेणी से पूछा देवता कहाँ है जिस डिस्पेंसरी और अन्य स्थानों पर खूब खोज हुई पर कोई खबर नहीं मिली तब सब समझ गए कि वे चले गए हैं इस पर महाराज जी गंभीर हो गए उन्होंने कुमुद बाबू को सूचित कर दिया कि वे अब डिस्पेंसरी न आवे इस घटना के बाद जब मैं महाराज जी के पास गया तो वे बोले कि उन्होंने डिस्पेंसरी बंद करने का निर्णय लिया है तब मैंने धीरे से कहा इस डिस्पेंसरी से कितने गरीब लोगों का उपकार हो रहा है बंद करना क्या ठीक होगा उन्होंने कहा ठीक है खुली रख सकता हूँ पर एक शर्त पर लाला जी मुझे वे इस नाम से पुकारते थे आप इसका दायित्व ग्रहण करेंगे सुनकर मुझे पहले कुछ भय हुआ बोला महाराज यह कैसे संभव है मेरी तो कोर्ट में नौकरी है वहाँ देर से पहुँचने से नहीं चलेगा ऐसे में डिस्पेंसरी में भला कितने समय रह सकूंगा, कितने ही रोगी दिन बिना दवाई के वापस चले जाएंगे। महाराज इस युक्ति को स्वीकार कर बोले ठीक ही कह रहा है इसलिए तो कहता हूँ बंद कर दूँगा केवल जो शर्त कही उसी पर खुली रह सकती है मैंने देखा है महाराज जी ऐसे बात के पक्के और स्पष्ट वक्ता थे जो कहते थे उसे तस से मत नहीं होते थे आखिरकार मैंने कुछ सोच कर कहा महाराज जी आपके कहे अनुसार ही होगा मैं भार लेता हूं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचने की अनुमति पाने का प्रयत्न करता हूं मेरी बात सुनकर महाराज जी खुश हुए उनका मुख्यमंडल प्रसन्नता से भर गया उस समय से अर्थात सन 1925 जून का जुलाई से जून या जुलाई से रामकृष्ण मिशन के दातव्य चिकित्सालय के चलाने का भार मुझ पर है जब तक नौकरी कर रहा था तब तक दोनों ओर संभालना पड़ता था 1960 में हाई कोर्ट की नौकरी से निवृत्त हुआ उसके बाद से होकर यह कार्य कर रहा हूँ डिस्पेंसरी की जिम्मेदारी लेने के बाद नियमित रूप से प्रतिदिन महाराज जी के दर्शन होते थे मैं मुठ्ठीगंज आश्रम के पास ही रहता था शाम को आश्रम जाया करता था जो धीरे धीरे प्रतिदिन का अभ्यास हो गया महाराज जी के पास जो भक्त आते थे कम ही आते थे उनकी बातचीत सुनता था सामान्यतः तो वे हल्की हंसी मजाक किया करते थे आध्यात्मिक विषयों पर सविस्तार विवेचना नहीं होती थी यदि किसी का कोई आध्यात्मिक प्रश्न होता तो वे उनसे एकांत एक में पूछते थे महाराज जी भी अलग ले जाकर जो कहना होता कह देते थे अपने पास आने वालों को वे चाय पिलाते थे सेवक भेणी कप प्लेट चाय चीनी गर्म पानी आदि ले आता था महाराज जी स्वयं अपने हाथों से प्याला आदि गर्म पानी से धोकर जिसका जैसा अभ्यास उसके अनुसार चीनी मिलाकर चाय बना देते थे मैंने उन्हें यह कार्य नियमित रूप से करते देखा है उस समय कोई भगवत चर्चा नहीं होती थी और मैं भी कोई प्रश्न नहीं करता था लेकिन महाराज जी के सानिध्य और आश्रम के प्रति एक आश्चर्यजनक आकर्षण का अनुभव करता था मैंने पाया था कि आश्रम में प्रवेश करते ही मेरा मन शांति से भर उठता था महाराज जी के ठाकुर घर और आश्रम को घेरकर कर घनीभूत आनंद और शांति विराज करती थी यह कहने की नहीं अनुभव की वस्तु है आश्रम के बाहर आने पर वहाँ के और बाहर के परिवेश का महान अंतर समझ में आता था महाराज जी के आश्रम में आना जाना शुरू करते ही मेरे जीवन की कठिनाइयां और जटिलताएं धीरे धीरे दूर होने लगीं देर से ऑफिस पहुंचने की चिंता थी सुबह डिस्पेंसरी के काम के कारण वहां जाने में देर हो जाती थी ऊपर के अधिकारी को यह बताने पर उन्होंने आसानी से इसकी स्वीकृति दे दी मैंने सोचा भी नहीं था कि यह समस्या इतनी आसानी से सुलझ जाएगी सुबह उठकर जल्दी से डिस्पेंसरी चला जाता था महाराज जी ने आश्रम से मेरे लिए चाय और सुबह का नाश्ता भिजवाने की व्यवस्था कर दी थी इससे सुबह नाश्ते में समय ना गवाने के कारण डिस्पेंसरी में काफ़ी समय लगातार काम कर पाता था उधर न जाने क्यों ऑफिस के अधिकारी मुझ पर प्रसन्न हो गए और मेरा काम बढ़ा दिया दायित्व भी साथ ही साथ बढ़ा मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य का भार दिया गया जो मेरे लिए सचमुच कठिन था उसे कैसे संभालूंगा यह समझ नहीं पा रहा था पर आश्चर्य यह कि कार्य क्षेत्र में मुझे कोई मानसिक तनाव नहीं हुआ न जाने कहां से मुझे नई कार्य क्षमता प्राप्त हो गई तब मुझे प्रायः ऐसा लगता था कि कोई और मानो मुझसे ठीक ठीक काम करवा ले रहा है इसके बाद ऊपर के अधिकारी मुझ पर प्रसन्न होकर अधिक जिम्मेदारी का काम सौंपना चाहते थे जो सामान्यतः काम में होते हुए भी प्रलोभनों से युक्त था और उनमें बदनामी भी हो सकती थी मैं बड़ी मुश्किल में था अंततः वह भी सुलझ गई और मुझे उस दफ्तर का भार लेना नहीं पड़ा क्रमशः मुझे निश्चित विश्वास हो गया कि यह सब महाराज जी की कृपा से ही हो रहा है उनकी दया से मुझे कोई अमंगल स्पर्श नहीं कर सकता एक बार संभवता सन उन्नीस में ऑफिस में एक टेलीग्राम मिला उसमें लिखा था Your wife seriously ill. Come at once. तुम्हारी पत्नी अत्यंत रोगग्रस्त है तत्काल आओ ऑफिस से आश्रम चला गया और महाराज जी को तार की बात कही महाराज जी एक नज़र से उसे पढ़कर हंसने लगे उन दिनों टेलीग्राम अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए ही दिए जाते थे और लोग उनसे डरते थे और ऐसे टेलीग्राम से यही समझ आ जा समझा जाता था कि परिस्थिति अत्यंत गंभीर है अतः मैं महाराज जी की हंसी से असमंजस में पड़ गया मेरी ऐसी स्थिति देखकर कर वे हंसती है कुछ देर बाद हंसी रोककर महाराज जी बोले आपको बुलाया है आप जाइए चलती फिरती पाएंगे घर जाने पर सचमुच देखा कि वह स्वाभाविक रूप से सभी कामकाज कर रही है मामला क्या है यह पूछने पर पता चला कि उन्हें एक ख़तरनाक फोड़ा हो गया था और सब डर गए थे टेलीग्राम भेजने के बाद वह अपने आप बैठ गया और वह स्वस्थ हो गई मैं समझ गया कि महाराज जी सब देख और जान पाते हैं यह विश्वास तीन चार वर्ष बाद की एक घटना से और दिन हो गया उस बार भी ऐसा ही एक तार आया था जिसमें लिखा था पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं तत्काल आ जाओ पहली बार की तरह तार की बात उन्हें बताई पर इस बार वे हंसे नहीं गंभीर हो गए कुछ क्षण बाद बोले टेलीग्राम आया है आप घर जा चले जाइए यदि किसी दवाई की ज़रूरत समझे तो डिस्पेंसरी से ले जाइए किंतु महाराज जी ने यह नहीं कहा कि कोई भय नहीं है और दवाई ले जाने की जो बात कही उससे मेरा मन चिंताग्रस्त हो गया उस बार जो आशंका थी वही हुआ पिताजी चले गए महाराज जी जान गए थे अतः गंभीर हो गए थे और आश्वासन भी नहीं दिया था उन्नीस में बिहार के भयानक भूकंप में हमारा वहां का घर ध्वंस हो गया था नए भवन के निर्माण के समय मेरी पत्नी के इलाहाबाद लाकर रखने के लिए मैंने बेणी को एक किराए का मकान खोजने को कहा महाराज जी बेणी से यह खबर पाकर मुझसे बोले आपको किराए का मकान खोजने की आवश्यकता नहीं आपकी पत्नी के आने पर वह आश्रम में रह सकेगी पर जितनी जल्दी हो सके मकान बना डालो छः महीने में हो जाना चाहिए तब ये लोग वापस चले जाएंगे यह सुनकर मैं चिंतित हो गया महाराज जी आश्रम परिसर में किसी महिला को रहने नहीं देते थे मेरे बारे में यह अपवाद क्यों और छह महीने में मकान बनकर खड़ा हो जाएगा यह जा भी तो निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता लेकिन मुझे अधिक दिन यह सब नहीं सोचना पड़ा आश्चर्यजनक रूप से समस्या का समाधान हो गया हमारे गाँव के ही एक पड़ोसी ने स्वयं प्रस्ताव दिया और उसके मकान को मेरी पत्नी के लिए जब तक नया मकान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक के लिए दे दिया अतः इलाहाबाद में किराए का मकान खोजना नहीं पड़ा जिस पड़ोसी ने ऐसा सहृदय व्यवहार किया वस्तुतः वह मेरे साथ बहुत लंबे समय तक शत्रुता करता रहा था अचानक उसके मनोभाव में परिवर्तन और उदारता आश्चर्यजनक थे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि समस्या इतनी आसानी से सुलझ जाएगी मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह महाराज जी की कृपा से ही संभव हुआ था